बंदर और मगरमच्छ एक बार की बात है कि घने जंगल के बीचों-बीच एक बहुत बड़ा दरिया था उस दरिया में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था वो अब शिकार करने के काबिल नहीं रहा था क्योंकि वो कमजोर और ताकत से महरूम था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 एक बंदर درخت की टहनियों पर बैठा था और बेर खा रहा था मगरमच्छ ने बंदर को देखा और कहा मेरे प्यारे बंदर तुम क्या खा रहे हो मेहरबानी करके मुझे कुछ दे सकते हो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है ये बेर हैं ये बहुत मीठे हैं ये लो इन्हें खाओ अरे हां ये तो सचमुच बहुत ही मीठे हैं। शुक्रिया। मुझे नजात अता करने के लिए मैं वाकई बहुत भूखा था। और तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर मेरे पास तुम्हारे सरिका रहमदिल दोस्त हो। हाँ हाँ क्यों नहीं? अब हम दोस्त हैं। मैं इसी दरख्त पर रहता हूँ। तुम्हें जब भूख लगे त और मैं तुम्हें सबसे उम्दा बेर दूंगा जो यहां मुहैया हो इसके बाद हर रोज मगरमच्छ एक درخت के पास आता और बंदर उसे बेर देता वो मिलकर बहुत मौज मस्ती करते इस तरह वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए कई बार मगरमच्छ आता और درخت के नजदीक खेलता और कई बार बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठता कि मेरी बीवी भी इन बेरों को खा सके। क्या तुम मुझे मेरी बीवी के लिए कुछ बेर दे सकते हो? मेरी गुजारिश है, मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। यकीनन मैं अभी तोड़कर देता हूँ। चलो। बंदर ने खुशी-खुशी कुछ बेर तोड़े और उसे दिए। और मगरमच्छ उसे अपनी बीवी के लिए ले गया, जो दरिया के दूस मेरी जान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? कुछ मीठे बेर, मेरे दोस्त बंदर ने ये तुम्हारे लिए भेजे हैं। ओ, बहुत खूब, ये बेर तो बहुत मीठे हैं। पर मेरे प्यारे शोहर कब तक तुम इन बेरों पर जिंदा रहोगे? बस सोचो, अगर ये बेर इतने मीठे लगते हैं, और तुम्हारा दोस्त बंदर त तो वो कितना मीठा होगा? हाँ वो बहुत अच्छा है। वो खुद भी खाता है और मुझे भी देता है। <laughs> तरसल मैं सोच रही थी कि उसका दिल कितना मीठा होगा और एक लंबे अरसे से मैंने कोष्ट को चखा ही नहीं है। क्या तुम उसका दिल मेरे लिए ला सकते हो? ये सुनकर अगरमच बहुत संजीदगी से सोचने लगा और उसने अप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 बंदर मगरमच्छ के साथ जाने को राजी हो गया और वो दोनों निकल पड़े। वो खुशी-खुशी जा रहे थे। थोड़ी दूर सफर पर पहुंचकर बंदर ने पूछा, वैसे दोस्त, तुम्हारी बीवी हमारे लिए क्या पकाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद हैं ना? तो वो केले की ताजी-ताजी रोटियां, लजीज बिस्कुट, खासकर अरे वाह लगता है अच्छी दावत होने वाली है बहुत मजा आएगा मेरे मुंह से तो पहले से ही लार टपकने लगी अपने दोस्त की खुशी देखकर मगरमच्छ ने सोचा कि उसे अपने दोस्त को अपनी बीवी के मंसूबों के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए बेचारा बंदर वह एक लजीज दावत का ख्वाब देख रहा है उसे जरा भी गुमान नहीं कि मेरी बीवी दोपहर के खाने में उसका दिल खाना चाहती है मैं क्या करूं क्या मैं इसे हकीकत बता दूं ओ मेरे अजीज बंदर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं मेरी बीवी तुम्हारा दिल नोच फरमाना चाहती है मेहरबानी करके मुझे माफ करना अगर वो तुम्हारा दिल नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी जैसे ही उसने मगरमच्छ को सुना اسے فورا ایک ترکیب سوچی بندر بہت ہشیار تھا اوہ اچھا آہاں بے شک جو نہیں ضرور لیکن دوست تم نے یہ بات مجھے چلنے سے پہلے کیوں نہیں بتائی ہم بندر لوگ اپنا دل حفاظت سے درخت پر رکھتے ہیں اور اب ہمیں اسی لینے واپس درخت پر جانا ہوگا تو کیوں نہ تم مجھے واپس ترکت پر لے چلو ہاں اوہوہو میں کتنا احمق ہوں अब हमें फिर से वापस जाना होगा। चलो वापस चलें और तुम्हारा दिल लेकर आते हैं। अगर हम खाली हाथ गए, तो वो उसके एवज में मेरा दिल खा लेगी। मगरमच्छ बंदर को वापस द्राक्त पर ले आया। जैसे ही बंदर द्राक्त पर पहुंचा, वो फौरन मगरमच्छ की पीठ से कूद गया और द्राक्त पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, hey, क्या कोई अपना दिल बाहर रखकर जिंदा रह सकता है? मैंने एक दोस्त के नाते तुम्हारी मदद की और तुम इतना खाने को दिया और बदले में तुमने मुझे ये सिला दिया। अब तुम्हें ना तो मेरा दिल मिलेगा और ना ही बेर। तफा हो जाओ यहाँ से। बंदर ने अपनी चालाकी और अकल का इस्तेमाल किया अपनी जान बच